श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सारदानंद 1910 सौ ईस्वी के प्रारंभ में योगिन मां की पुत्री का निधन हो जाने पर उसके तीन मात्रहीन बालकों की पढ़ाई में असुविधा होने लगी यह देखकर स्वामी सारदानंद ने उन्हें उद्बोधन मिलाकर रखा और उनका सारा उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया यह गुरुभार उन्होंने पर्याप्त दिनों तक आनंद पूर्वक वहन किया बच्चे रात में उन्हीं के कमरे में सोवा करते थे उन्हें ठंडक सहन नहीं होती थी इसलिए कमरे की खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी शारदानंद जी स्वयं स्थूलकाय थे अतः उनके लिए इसके विपरीत व्यवस्था आवश्यक थी फिर भी बालकों के वहां रहते समय वे उसी प्रकार हवाबंद कमरे में ही रहा करते थे इन गृहत्यागी संसार संबंधहीन सन्यासी की इस सहनशीलता इस साहस का उद्गम कहाँ है यह सोचकर अवाक रह जाना पड़ता है एक भक्त को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था यदि कार्य ही करना चाहते हो तो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए अपने पैर पर खड़े हो किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा मत रखो मुझसे भी नहीं कोई तुम्हारी सहायता न करे तो अकेले ही उस कार्य को करते हुए देहपात करना ऐसा तेज साहस और भगवत निर्भरता लेकर यदि कर्म कर सको तो करो और स्वामी शारदानंद जी स्वयं ऐसा ही किया करते थे जीवन के अंतिम काल में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था विशेषकर वाद के कारण उन्हें कष्ट होता रहता था इसीलिए चिकित्सक की सलाह पर आरोग्य लाभ तथा विश्राम के लिए 1913 सौ ईस्वी मार्च में वे पूरी धाम गए जहां उन्होंने लगभग पाँच महीने व्यतीत किए वहां वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते और विग्रह के सम्मुख बड़ी देर तक खड़े रहकर भक्ति गदगद चित्त से महाप्रभु से हार्दिक प्रार्थना किया करते थे मंदिरों में जाने पर वे अन्य यात्रियों की तरह ही छोटी छोटी विधियों और अनुष्ठानों को भी निष्ठापूर्वक किया करते थे काशी में विश्वनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर प्रणाम करना द्वार की साकल को माथे से लगाना घंटा बजाना आदि कुछ भी छूटता नहीं था पुरी में रथ यात्रा के दिन स्थूलकाय होने के कारण पर सीने से तरबतर हो जाने पर भी देर रथ की डोरी पकड़कर थोड़ी देर तक रथ को खींचते थे पुरी की एक घटना विशेष उल्लेखनीय है स्वामी शारदानंद उस समय अनेक लोगों के साथ बलराम बाबू के शशि निकेतन नामक मकान में निवास कर रहे थे एक दिन वे संध्या भ्रमण के लिए निकलकर रात को आठ बजे लौटे देखा तो मकान पर बूंदी के राजा ने अधिकार कर लिया है द्वार पर संतरी बैठा है और अंदर जाना मना है शारदानंदी यदि चाहते तो उसी समय नवागंतुकों को मकान छोड़कर चले जाने का आदेश दे सकते थे किंतु सुसभ्य सौम्य सन्यासी होने के नाते ऐसा न ना कर वे नम्रता से बातें करने लगे परंतु राजा के निजी सचिव परिस्थिति को बिना समझे ही गर्मी दिखाने लगे इस पर भी स्वामी शारदानंद जी ने धैर्य नहीं खोया केवल दृढ़ शब्दों में कहा यह बूंदी नहीं अंग्रेजी राज्य है तब सचिव का भ्रम टूटा फिर उसने अपनी असहाय अवस्था का वर्णन किया अतः शारजानंद जी ने बलराम बाबू के ही समुद्र तट पर अवस्थित एक दूसरे मकान में जाकर आश्रय लिया एक सप्ताह बाद राजा के चले जाने पर सभी लोग पुनः उस मकान में लौट आए 1914 सौ ईस्वी में शारजानंद जी के मूत्राश्रय में पीड़ा उत्पन्न हुई परंतु पीड़ा के असह्य होने पर भी उन्होंने उसे बाहर किसी से व्यक्त नहीं किया माता तब उद्बोधन में ऊपर निवास कर रही थी कहीं माँ उनके लिए चिंतित न हो जाए इसी भय से शरद महाराज मौन रहकर सब कुछ सहन किए जाते थे सौभाग्यवश यह रोग अधिक दिन तक नहीं रहा 1916 सौ ईस्वी में वे तीर्थ दर्शन के निमित्त पहले गया और फिर वहाँ से काशी होते हुए वृंदावन आए तत्पश्चात दो दिन मथुरा और तीन दिन प्रयाग में बतीत करके लगभग दो महीने बाद वे वापस आए कलकत्ता पहुंचने के कुछ दिन बाद ही वे माताजी का पहले से ही आया बुलावा शुरूधार्य कर जयराम बाँटी गए वहाँ माता के नए मकान के बाहरी कमरे में उनके ठहरने की व्यवस्था हुई वापस लौटते समय माताजी भी उनके साथ चली मार्ग में कुालपाड़ा आश्रम में कोतलपुर के सब रजिस्ट्रार ने आकर माँ के मकान के कागजातों की रजिस्ट्री कर दी माँ उसे जगतधात्री के नाम समर्पित किया था